संक्षिप्त महाभारत सभा पर्व धर्मराज युधिष्ठिर से व्यास का भविष्य कथन वैश्व जी कहते हैं जन्मेजय जब महायज्ञ राजसुई जिसका होना अत्यंत दुर्लभ है समाप्त हो चुका तब भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन अपने शिष्यों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए युधिष्ठिर ने भाइयों के साथ उठकर पाद्य आसन आदि के द्वारा उनकी पूजा की उन्होंने सुवर्ण सिंहासन पर बैठ युधिष्ठिर आदि पांडवों को भी बैठने की आज्ञा दी उन सब के बैठ जाने पर भगवान व्यास ने कहा कुंती नंदन तुमने परम दुर्लभ सम्राट पद प्राप्त करते करके इस देश की बड़ी उन्नति की है यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे जैसे सत्पुत्र से कुरुवंश कीर्ति बढ़ गई इस यज्ञ में मेरा भी खूब सत्कार हुआ अब मैं तुमसे जाने की अनुमति चाहता हूँ धर्मराज ने हाथ जोड़कर पितामह व्यास का चरण स्पर्श किया और कहा भगवान मुझे एक बात का संशय है आप ही उसे दूर कर सकते हैं देवर्षि नारद ने कहा था कि वज्रपात आदि दैविक धूमकेतु आदि आंतरिक्ष अंतरिक्ष और भूकंप आदि पार्थिव उत्पाद हो रहे हैं आप कृपा करके यह बतलाइए कि शिष्यपाल की मृत्यु से उनकी समाप्ति हो गई या वे अभी बाकी हैं धर्मराज्युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण द्वयपायन ने कहा राजन इन उत्पातों का फल तेरह वर्ष के बाद होगा और वह होगा समस्त छत्रियों का संघार उस समय दुर्योधन के अपराध से तुम ही निमित्त बनोगे और साथ छत्री इकट्ठे होकर भीमसेन और अर्जुन के बल से मर मिटेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वयपायन इस प्रकार कहकर अपने शिष्यों के साथ कैलाश चले गए धर्मराज युधिष्ठिर चिंता और शोक से विफल हो गए उनकी सांस गरम चलने लगी वे बीच बीच में भगवान व्यास की बात याद करके अपने भाइयों से कहते ही कहते कि भाइयों तुम्हारा कल्याण हो आज से मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे सुनो अब मैं तेरह वर्ष जी, जी कर ही क्या करूँगा यदि जीना ही है तो आज से मैं किसी के प्रति कड़वी बात नहीं कहूँगा भाई बंधुओं की आज्ञा में रहकर उनके कथनानुसार काम करूँगा अपने पुत्र और शत्रु के प्रति एक सा बर्ताव करने से मुझ में भेदभाव नहीं रहेगा यह भेदभाव ही तो लड़ाई की जड़ है ना धर्मराज युधिष्ठिर भाइयों के साथ ऐसा नियम बनाकर उसका पालन करने लगे वे नियम से पितरों का तर्पण और देवताओं की पूजा करते इस प्रकार सबके चले जाने पर भी केवल दुर्योधन और शकुने धर्मराज युधिष्ठिर के पास इंद्रप्रस्थ में ही रहे